अथर्वेदी मांडूक्योपनिषद इसमें हम द्वितीय मंत्र का विचार कर रहे थे एतद् अयमात्मा ब्रय आत्मा चतुष्पा प्रथम मंत्र में ओंकार ब्रह्म ये सर्व और द्वितीय मंत्र में विपरीतवर्व एत ब्रह्म तो उभय पार्श्व से समता दिखाने से अत्यंत अभेद ये निश्चय होगा टीका में परस्परा भेदो भेदोपदेशाद अभिधान अभिधेयो एक प्रतिपत्तिर अस्तुषा ब्रह्म प्रतिपत्तिपयोगिवाद इति आशंका पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है आप दोनों पार्श् से अभेद सिद्ध कर दिए अर्थात जो जगत है वो ओंकार ही है और जो ओंकार है वो सर्वम जो ग्राह्य होता है बुद्धि ग्राह्य इस प्रकार की होने पर भी ये इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है ये ज्ञान से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है इस प्रकार के आशंका करता है परस्पर अभेद उपदेशात परस्पर अभेद अर्थात ओंकार और इधम सर्वम इसमें अभेद उपदेश होने पर भी अभिधान अभिधेय और अभिधान हो गया ओंकार अभिधेय हो गया सारे पदार्थ जगत इदम सर्वम एकत्व तो प्रतिपत्ति रस्तु ठीक है आपको उभय पार्श्व से साम्य दर्शन के द्वारा एकत्व तो अत्यंत तो अभेद का ज्ञान हो तथापि सा प्रतिपत्ति विफला विफला अर्थात इसमें कोई फल नहीं है क्यों फल नहीं है ब्रह्म प्रतिपत्ति अपयोगि ब्रह्म का ज्ञान में इसका कोई उपयोग नहीं आवश्यकता नहीं है। हैशंक्य पूर्वपक्ष आशंका करने से उत्तर देता है सिद्धांत भाष्य में एकत्व एके एक प्रयोजन अभिधाभिधेयोकन प्रयत्न युगप्रविलापयस्तक्षण ब्रह्म प्रतिप्येत एकत्व प्रतिपत्ते है ष्ठी एक प्रतिपत्ते है प्रतिपत्ति में भी है उसका प्रयोजनम एकत्व ज्ञान का क्या प्रयोजन है दोनों अर्थात अभिधान अभिधेय वाचक और वाच्य शब्द और अर्थ ये सब एक है इससे क्या लाभ होगा अभिधान अभिधेय ओर एक नव प्रयत्न एक ही प्रयत्न से युगपद प्रबिला अर्थात जब हम लय चिंतन करेंगे तो एक ही बार दोनों का ही लय हो जाएगा अर्थात तो वाच्य वाचक सभी का लय एक ही साथ हो जाएगा नहीं तो हम कहेंगे पहले वाच्य का लय वाचक में करेंगे फिर वाचक का लय कारण में लय करेंगे अभी कहते हैं वाच्य वाचक अभिन्न है और जब लय होगा तो दोनों का एक ही बार लय हो जाएगा युगपद प्रबिलापयंश लाप करके इसका लय करके क्या फिर प्राप्त करेंगे तदविलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्य तो उससे विलक्षण जो ब्रह्म उसका ज्ञान होगा तो अभिधान अभिधेय अभिधेय में कारण ब्रह्म भी आ गया था अभी उसका भी लय हो जाएगा तो उसका लय हो जाएगा अर्थात तो तदविलक्षणम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म का फिर ज्ञान करवाएंगे टीका में अभिधाना एकत्व प्रतिपत्तेश्च प्रयोजनम् अभिधानभिधेयकते इदम प्रयोजन यदेन अपि दिलपयन उभय ब्रह्म प्रतिप्य निर्बृतिर्वृब के ऊपर रेफ चाहिए इति आगे जो विराम है वो कट जाएगा इति योजना इस प्रकार की टीका में अंतिम शब्द है ना निर्भति निर्भ्री ब के ऊपर रेप चाहिए है उसमें और आगे विराम कट जाएगा के आगे कटा है वो पढ़ा हुआ किताब होगा अच्छा वो पुस्तकालय का है अच्छा ये जो छोड़ के जाने वाला छोड़ते हैं अच्छा हम भी ऐसे कुछ पुस्तक ले लिया सब मिल गया इसको बताते अभिधान अभिधेयोर अभिधान और अभिधेय अभिधेय का अर्थ वाच्य अर्थ और वाचक शब्द इनका एकत्व तो प्रतिपत्ते है एकत्व तो प्रतिपत्ते है प्रतिपत्तिष्ठी प्रतिपत्ति का इदम् प्रयोजन ये इसका प्रयोजन है यद एक प्रयत्न दिलपयन एक ही प्रयत्न से दोनों का विलाप करेंगे लय करेंगे अर्थात तो जब हम अकार को लय करेंगे अकार अर्थात तो अर्था स्थूल अर्थ और स्थूल वाचक शब्द ये दोनों एक ही साथ लय हो जाएगा इसी प्रकार की जब उकार को लय करेंगे सूक्ष्म जो अर्थ स्वप्न में दिखने वाला और स्वप्न में जो शब्द वो सब एक ही साथ लय हो जाएगा दो विलापयन उभय भिलक्ष्यन, ब्रह्म प्रतिप्य ज्ञान करके प्राप्त करके तो वह ज्ञान ही प्राप्ति है ब्रह्म का ज्ञान ही प्राप्ति है इति योजना इस प्रकार की का अन्वय इस प्रकार के हो जाना है उपदेशे अभिधाभिधेयोतिहारोपदेशक्यशेषमुकूल अभिधान और अभिधेय ये दोनों परस्पर में अत्यंत अभिन्न है व्यतिहार उपदेश अर्थात विपरीत करके उपदेश करना तो जो अभिधान है वही अभिधेय है जो अभिधेय है वही अभिधान है। इस प्रकार के व्यतिहार उपदेश व्यतिहार अर्थात अन्स्य कर्म अन्यम अन्ती चेदा तो व्यतिहार कहते हैं इसी उपदेश में वाक्य शेषम अनुकूल और भी वाक्य आगे जो कहेंगे अष्टम मंत्र में उसको यहाँ दिखाते हैं भाष्यकार तथा चक्ष्यती भाष्य में पादा मात्रा मात्रस्य पादा इति अष्टम मंत्र में आएगा ये बात कहेंगे जो पाद है आत्मा का पाद है वही ओंकार का मात्रा है और जो ओंकार का मात्रा है वही आत्मा का पाद है अत्यंत तो अभिन्न कथन करेंगे व्यतिहार उपदेश अर्थात पर व्यतिहार अर्थात जो पाद है वही मात्रा है जो पाद वही मात्रा जो मात्रा है वही पाद व्यतिहार करते हैं अर्थात इसका कर्म वो करता है उसका कर्म ये करता है इसको कहते हैं कर्म व्यतिहारा इसी प्रकार की यहाँ प्रतिपादन व्यतिहारा जो पाद है वही मात्रा है जो मात्रा है वही पाद है पाद हो गया आत्मा का मात्रा हो गया ओंकार का आत्मा का पाद आत्मा हो गया अभिधेय और ओंकार हो गया अभिधान तो ये दोनों अत्यंत अभिन्न कह दिया गया जो तत् तो है वही तोम है जो त्वम है वही तत् तो है उभय पार्श्व से ऐक्यो कहेंगे आगे टीका में उक्ते वाक्यम योजयति उक्ते जो अभी कहा गया क्या कहा गया अभिधान अभिधेय ये दोनों परस्पर में अत्यंत अभिन्न है वाचक से वाच्य अभिन्न सामनाधिकरण है उक्ते वाचक से वाच्य अभिन्न अर्थात उक्त हो गया वाचक से वाच्य अभिन्न ये कहा गया इसमें वाक्यम अवतार्य योजती अर्थात अभी मंत्र का अवतारणा करके अभी भगवान भाष्य इसका व्याख्यान करेंगे भाष्य में तद आह अर्थात अत्यंत अभिन्न को सिद्ध करने वाले मंत्र कहता है टीका में सर्वम कार्यम कारणम च अच्छा भाष्य में पहले सर्व ही ब्रह्म ये मंत्र का प्रतीक है द्वितीय मंत्र का सर्व ही एतद ब्रह्म ही तो इसका अर्थ कहते हैं सर्व सर्वम अर्थात यदुक्तम ओंकार मात्र मिथि जो पहले कहा गया था ओंकार मात्र ही सर्व है ओंकार इदम सर्व प्रथम मंत्र में कहा गया था जो वो सर्व था जिसको ओंकार के साथ एक कहा गया था अभी कहते हैं कि तद एतद्रह्म वही सर्व ब्रह्म है जो ओंकार सर्वम था अभी वो सर्वम ब्रह्म टीका में सर्व सर्व का अर्थ कार्य कारण चर्थ दोनों को ले टीका में ब्रह्मण उपदिष्टस्य से परोक्षत जो ब्रह्म है श्रुति के द्वारा उपदिष्ट ये परोक्ष है साधारण तो कहते हैं ईश्वर परोक्षर कहाँ किस को प्रत्यक्ष होता है तो इसी प्रकार की यहाँ जो सर्वम ही ये त्रह्म ये ब्रह्म परोक्ष्य है इसी प्रकार की शंका सबको रहता है ये शंका का व्यावर्तन करते हैं निराकरण करते हैं ब्रह्मण श्रुति उपदिष्ट से सामान अधिकरण है श्रुत्या उपदिष्ट श्रुति के द्वारा जो उपदिष्ट है ब्रह्म कहाँ कहते हैं सर्व ही है तो ब्रह्म यहाँ ब्रह्म का उपदेश हुआ ये जो ब्रह्म का उपदेश हुआ ये ब्रह्म परोक्ष है इस प्रकार की जो शंका है शंका को व्यावर्तन करवाते हैं निराकरण करते हैं तत्स भाष्य में तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिता प्रत्यक्ष विशेषेन निर्दिशति जो ब्रह्म रूप से साधारण कहा जाता है ईश्वर परोक्ष है अभी प्रत्यक्ष विशेषेन विशेष करके अभी प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखा रहे हैं कैसे दिखा रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म अयम कहने से ये इदमस्तु अस्तु और आत्मा कह करके स्व स्वस्वरूपों का ही कथन किया जाता है अयम आत्मा ब्रह्म जहाँ अयम कहा जाएगा वो परोक्ष नहीं है वो प्रत्यक्ष है टीका में यद ब्रह्म सर्वात्म क छुट गया यद ब्रह्म श्रुतिया सर्वात्मक उत्तम तन न परोक्षम मंतव्योजना श्रुति के द्वारा सर्वात्मक कहा गया ब्रह्म सर्वात्मक है अर्थात सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्म सभी का आत्मा है यह कारण ब्रह्म सर्वात्मक जब होगा वो तो कारण ब्रह्म क्योंकि सभी का कारण होगा कारण ही कार्यों का आत्मा होता है तो किंतु ये कारण ब्रह्म जब आएगा उसका अधिष्ठानत्व ना शुद्ध ब्रह्म तो सर्वदा आएगा विवर्त तो तो उपाधाना तो यहां कहते हैं यद ब्रह्म और जो कारण ब्रह्म होगा अच्छा जो कारण ब्रह्म होगा वो कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि कारण ब्रह्म जो ईश्वर कहेंगे ईश्वर तो सर्वदा प्रत्यक्ष ही है सर्वदा परोक्ष ही है अर्थात जो कारण नहीं है ऐसा अवस्था जो ब्रह्म वो ही अपरोय होगा क्योंकि वही आत्मा है जो कारण ब्रह्म है वो आत्मा नहीं है जो शुद्ध है क्योंकि उपाधि रहित होने पर ही दोनों में ऐक्य होगा इसलिए जो शुद्ध ब्रह्म है वो आत्मा है जब भी कारण शब्द व्यवहार किया जाएगा सर्वात्मा कहा जाएगा सर्वात्मा कारण तब कार्य कारण बुद्धि से उसको सर्वात्मा कहा जाएगा किंतु जब बोधन कराने का वास्तविक बात आएगा तो वो कारणत्व तो रहित तो होकर के शुद्ध को ही बोधन करवाएगा सर्वात्मा ऐसे शुद्ध ब्रह्म में भी जाएगा विवर्त कारणत्व न। जब हम उपादान कारणत्व न लेंगे तब माया उपादान होने से माया विशिष्ट चेतन ये उपादान कारण आएगा परिणामी कारण जिसको कहा जा सकता है और विवर्त कारण लेने से शुद्ध होगा कारण शब्द यहाँ विवर्त में लेना होगा नहीं तो अयम बोल करके नहीं कह कर पाएंगे आत्मा के साथ जब ऐक्य करेंगे वो कारण ब्रह्म का नहीं होगा कारण ब्रह्म ईश्वर है यद ब्रह्म श्रुत्या सर्वात्मकम उत्तम तोक्ष सर्वात्मक कहने से था विवर्त उपाधान न सर्वात्मक तभी वो शुद्ध ब्रह्मो को लेगा मंत्र में जो है शुद्ध तो ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा क्योंकि टीका में पूर्व पृष्ठा में कह दिया था ना ब्रह्म प्रतिपद्य निर्भिणती तथा शांति को तो तो तो तो प्राप्त करता है यह शुद्ध ब्रह्म को ही लिया जाएगा क्योंकि शुद्ध ब्रह्म को बोधन करवाना ये शास्त्र का लक्ष्य है कारण ब्रह्म तो उसमें माध्यम बनेगा केवल तो तन परोक्षमिति मंत्य किंतु इति योजना आत्मा, आत्मा ही है भाष्य में इति अये चतुष्पा अयमित चतुष्पाव प्रभज्यम प्रत्यात्मक अभिनय निर्देशति अयर के प्रत्यगात्मक ही दिखाता है निर्दशती कैसे कहते के चतुष्पात्व प्रज्य मानम आत्मा का चार पाद ऐसे आगे विभाग करके बताएंगे चतुष्पात चतुष्पाद में विग्रह कैसे कहेंगे चतवार पाद यश तो फिर चतुष्पात हो जाएगा पाद का अवकार कैसे लोप हो जाएगा अभी उसके पर में क्या है क्यों मतुलोप हो जाएगा पादा तो हो हो गया कैसे हो जाएगा होने के लिए धातु को चाहिए ना पादश लोको अहस्त्यादिंग ऐसे है किन्तु वहाँ उपमानवाचक रहना चाहिए पाद उदाहरण दिया आगे है संख्या संख्या सुपुर संख्या पूर्व में होने पर भी होगा बाद का लोप हो जाएगा संख्या पूर्व से सूत्र से यहाँ अकार का लोप होता है अयम चतुष्पात्व प्रभ्यमान विभाग करके दिखाएंगे इसको प्रत्युगात्मत अभिनये न निर्देशती प्रत्यगात्मा है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है अभिनय करके दिखाते हैं अयम आत्मा अर्थात श्रुति भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति अभिनय करके दिखाती है अयम आत्मा टीका में चतुष्पादेन चार पाद क्या क्या है विश्व तेजस प्राज तूरीय त्वेन इत्यर्थ विश्व तेजस प्राज और तूर्य तुरी अर्थात जो चतुर्था चतुर्थ अर्थात वही अधिष्ठान बनता है विश्व तेजस प्राज का ये तीनों के अपेक्षा से उसको चतुर्थ कहा जाता है वास्तविक ये चतुर्थ नहीं है क्योंकि वो तीनों का स्वरूप ही है जो कहेंगे कि एक है घट एक है शराब और एक है स्थाली और एक है मिट्टी तो मिट्टी को लेकर के चार हो जाएगा तीन हो गए पात्र और एक हो गया मिट्टी मिट्टी को लेकर के चतुर्थ कहाँ हो जाएगा कहेंगे ये तीन बुद्धि में आ रहा है तो ये तीन जब हमको नाम रूप सही बुद्धि हो रहा है नाम रूप अतीत जो है उसको एक चतुर्थ बोल करके कहा जाता है तब तीन ये कल्पित है क्योंकि ये तीन भी वास्तविक मिट्टी है इसलिए प्रथम श्लोक में कहा गया था कि तुरीयम चतुर्थ पद का चतुर्थ प्रथम मंगलाचरण का माया संख्या तुरियम तो माया संख्या अर्थात तीन एक दो तीन ये तीन माया का माया है तो इसी को ले करके चतुर्थक कह कर दिया गया विश्व तैजस प्राज्ञ तुरिया अर्थात जिस समय विश्व है उस समय भी तुरिया है जिस समय तैजस है उस समय भी तुरिया है जिस समय प्राज्ञ है उस समय भी तुरिया है अभिनय करके श्रुति दिखाती है अभिनय क्या है अभिनय का संज्ञा देते हैं अभिनयो नाम विवक्षितार्थ असाधारणः विवक्षिता प्रतिपत्थ असाधारण शारीर शारी हस्ताग्रम हृदय देश आनीय कथयती क्या है विवक्षित जो अर्थ है जो कहना चाहता है विवक्षित अर्थ उसका प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए असाधारण शारीर व्यापार कभी कुछ समझाने के लिए शरीर का व्यवहार करते हैं हाथ पांव इत्यादि मतलब हाथ व्यवहार करते हैं उसमें कुछ दिखाते हैं ये जो असाधारण शारीर व्यापार तो जब कहेंगे सर्वम हस्त को चक्राकार से घुमाएंगे और जब कहेंगे इदम हस्त को तो अंगुली निर्देश करके दिखाएंगे तो ये असाधारण शारीर व्यापार होगा तो ये वहां भी भाष्यकार कहते हैं कि ईशा भी कहते हैं कि अभिनय करके व्यापारस दर्शयती्यापार हस्ताग्रम हृदय देशम आनीय कथयती तो असाधारण शारीर व्यापार अभिनय कैसा करता है कहते हैं हस्त का अग्र अंगुलिख हृदय देशम आनीय हृदय में स्पर्श करा करके कथयति अर्थात व्याख्यान करता इस प्रकार की व्याख्यान करेगा पहले बार जब कोई ईशावासी उपनिषद पढ़ा रहे थे ये हृदयनंद तो तो है तो वो ऐसी प्रकार अर्थात ईसावास्यम एकदम सर्वम ऐसे हाथ घुमाए तो हम हसदिए हम लोग सामने जितने बैठे थे हसदीय बोले आप लोग हसोमत ऐसे भगवान भाष्य कहे है शारीर व्यापार के द्वारा इसको समझाना है हम तो उन्हीं का बात के अनुसार को व्यापार करके <laughs> बुरा अच्छा दे आनीय कथियती सो तो अयम आगे टीका में सो अयम इत्यादि वाक्यांतरम अवतारिय व्या करोती आगे मंत्र का सर्व ही अयम आत्मा ब्रह्म यहाँ तक मंत्र का विचार हो गया आगे है वाक्य सो अयम आत्मा चतुष्पादमा है इस अंश का अभी व्याख्यान करते हैं सो अयम इत्यादि वाक्यांतरम अवतार्य अवतरण करके व्याकर होती है भगवान भाष्य भाश्य भाष्य में सो अयम आत्मा ओंकार अभिधेय परापरत्न व्यवस्थित चतुष्पात गौरीव गौरव स्वयं आत्मा, आत्मा अर्थात तो ओंकार का अभिधेय ओंकार का अभिधेय आत्मा भी है जैसे बाकी घटपट सब हुए ऐसे आत्मा भी है ये जो आत्मा हुआ परा परत्वेन परापरत्व परा और पर और अपर टीकाकार कहेंगे पर अर्थात जो शुद्ध ब्रह्म और अपर अर्थात जीवात्मा आत्मा अर्थात ब्रह्म और आत्म रूपेण ये अवस्थित पर, पर, पर परा और अपर ना यहाँ ऐसे अर्थात हाँ ठीक है परो कह के, से जो सामान्यतः अर्थात ब्रह्म शब्द से कह दिया जाता है और अपरो से जो जीवात्मा रूप से कहा जाता है तो यहाँ पर से जो परोक्ष ब्रह्म अथवा तो परोक्ष ब्रह्म होने से ये ईश्वर को कहा जाएगा क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य है वो परोक्ष ब्रह्म नहीं होगा वो तो अयम बोल करके सीधा कहते हैं परा परापरत्व व्यवस्थित चतुष्पाद ये जो आत्मा है वो चतुष्पाद चार पाद वाले कहेंगे चार पाद कैसा है कहते कारसापण जैसे मुद्रा में रूपया में एक रूपया में चार पाद है और गौ में भी चार पाद है ये दोनों में अंतर है गौ में चार पाद कल्पना करते हैं क्या किंतु एक कॉइन दिखाता है और कहता है कि इसमें चार चवनी है को उसमें वास्तविक ऐसा चार चोवनी दिखते हैं हम कल्पना करते हैं ये ऐसे मिल करके ये हुआ है ये कल्पित है वास्तविक वहाँ नहीं है तो किंतु गौ में कहते है गौ में तो वास्तविक चार पात है इसी प्रकार कोई की यहाँ ये हम केवल कल्पना कर लेते हैं अर्थात तो ये चार चौवनी देने से हम किसी को अगर एक रुपया देंगे वो चार चौवनी देगा पच्चीस पच्चीस की चार हाँ तो हम कल्पना कर लेते हैं ये चार इसमें है नहीं तो वो क्यों दिया हमको तो इसी प्रकार की केवल कल्पना मात्र करते हैं। है तो सामने में एक रुपया ही है कि हम कल्पना करते हैं यहाँ इसी प्रकार कहते हैं कात्मा का जो ये चार पद वो भी केवल कल्पित मात्र हैं। न गौर इव गौ में जैसे चार पद वास्तव है ऐसा नहीं है टीका में सर्वाधिष्ठानतया परोक्ष रूपेण परत्वम सभी का अधिष्ठान अधिष्ठानूप अधिष्ठान रूपेण परोक्ष रूपेण पर तो सभी का अधिष्ठान जब सभी का दिखता है अर्थात सभी दिखते हैं और हम बुद्धि में निर्णय करते हैं सभी का अधिष्ठान वही परमात्मा ही है तो उस समय में अर्थात तो शुद्ध ब्रह्म ही सभी का अधिष्ठान है अभी तो बुद्धि कार्य कर रहा है क्योंकि आपको सर्व दिख रहा है तो सभी का अधिष्ठान रूप से तो है तो सभी का अधिष्ठान अर्थात तो विवर्त कारण जो परमात्मा किंतु परोक्ष रूपेण परत्व अर्थात ये माया विशिष्ट हो करके ही परोक्ष होकर के पर ऐसा कहा जाएगा अर्थात तो कारण ब्रह्म लेकर के ईश्वर बोल करके लिया जाएगा और प्रत्येक रूपेण च परत्व वो ही प्रत्येक प्रत्येक अर्थात प्रत्येगात्मा ये अपर अगर दोनों का उपाधि अंश हटाएंगे जो शुद्ध ब्रह्म वही ही प्रत्येगात्मा उपाधि अंश दोनों में हट जाने से इसको प्रत्यक कहते हैं प्रतिकूल प्रातिकूल्यन इति प्रत्यक प्रातिकूल्यन अर्थात वैपरीत्य अहंकार जैसे उसका मतलब प्रकाश है यहाँ अंचति का अर्थ है अंचु अंचु गर्थ का गत्यर्थ का धातु तो ज्ञानार्थक भी होते हैं तो प्रातिकूल्य न अंशति अंचती अर्थात प्रकाशत है अर्थात ऐसे अभिव्यक्त होता है जैसे अहंकार का अभिव्यक्ति होता है उसका विपरीत धर्म वाला होकर के आत्मा की अभिव्यक्ति अहंकार ये जड़ा है और दुख है अहंकार और अनित्य भी है उसका विपरीत रूप होकर के आत्मा ये चेतन रूप है नित्य रूप है सत्य रूप है और सुख रूप है जैसे अहंकार का प्रकाश है उसका विपरीत रूप से होने से प्रकाशते इति प्रातिकूल्य उसका विग्रह देते हैं ये इसमें भी आगे कहेंगे इसमें रत्न प्रवाह प्रत्यक रूपेण च चम तेन कार्य कारण रूपेण सर्वात्मना व्यवस्थित कार्य कारण रूपेण सर्वात्म कार्य वही है कारण वही है सर्वात्मा वही आत्मा आत्मा ही अर्थात कारण होता है वही कार्य रूप है सर्वात्म स्थित व्यवस्थित सन होता हुआ प्रतिपत्ति सौक कल्पने कल्प्यते ज्ञान कराने में शुक्र होगा आराम होगा इसलिए चार पाद की कल्पना किया जाता है विवाह करके दिखाएंगे जैसे जैसे हमारा बुद्धि सूक्ष्म होता जाएगा आगे आगे पाद का कथन करेंगे सौकर्य तो भाव में श्यय हो गया तो सौकर्य तो श्याय का प्रकृति क्या था शुक्र शुक्र में क्या सूत्र लगे ई सब दुसुरा कृचरा थे सु कल प्रतिपत्ति अर्थात जैसे सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए इसलिए चार पाद कल्पना करते हैं तत्र तत्व दृष्टान्त कारसापण जैसे मुद्रा में चार पाद का कल्पना करते हैं टिका में देश विशेष कारसापण शब्द सोड़शपणा सो नाम संज्ञा अर्थात कारसापण कहने से षोड़शपण नाम ये सोलह अना कहते हैं ना सोलह चौवन चार हो गया मतलब एक चौथाई षोड़शपनाम संज्ञा यथा व्यवहार प्राचुर्यादकना क्रियते तथा में जैसा व्यवहार व्यवहार प्राचुर्य प्राचुर्याय सौकर्याय आराम से व्यवहार का सुकरता के लिए जैसे पाद कल्पना कारसापण में मुद्रा में किया जाता है तथा इहा आत्मनि आत्मा में भी इसी प्रकार पाद कल्पना करते हैं यथा गौष चतुष्पाद उच्चते न तथा चतुष्पाद चतुष्पाद चतुष्पादे चतुष्पाद आदेश यथा गौष चतुष्पाद उच्यते जैसे गाय चार पाद वाली है कहा जाता है न तथा चतुष्पाद आदेशुम शक्यते निष्कल श्रुति व्याकोपात आत्मा का ऐसे चार पाद अर्थात वास्तविक अवयव चार है ऐसा नहीं कर पाएंगे निष्कल श्रुति व्याकोपत निष्कल जो आत्मा निष्कलम अतः हाँ, निष्कल श्रुति आत्मा निष्कल है निष्कल कला अवयव तो अवयव निरवय है आत्मा ये श्रुति के साथ विरोध होगा व्याकोप व्याकोप विरोध अर्थात श्रुति कोप हो जाएगा विरोध हो जाएगा भाष्य में कहा नौ नौरीवी गो, टीका में विश्वादीसु तुरी पाद शब्दों यदि कर्ण व्युत्पत्ति तदा अभी विश्व तैजस प्रा इसमें चार में चारों को पाद शब्द से कहा गया अभी चारों में जो पाद शब्द है पाद शब्द का व्युत्पत्ति आप कर्ण साधन कर सकते हैं पद्यते अनेन इति पाद पद्यते ज्ञायते और पद्यते इति कर्म साधन कर सकते हैं पद्यते गम्य पाद तो ज्ञायते अन पाद कहेंगे और ज्ञायते इति कर्म वो भी पाद कह सकते हैं अभी चार पाद में क्या पाद का व्युपत्ति समान रहेगा ना अलग अलग होगा इसके लिए शंका कभी कहते हैं यदि विश्वादिशु तूर्या विश्व से लेकर के तूर्य पर्यंत तूर्य छ हो जाने से तूरीय और हो जाने से तुरिय चतुरश्छय अक्षर आदि अक्षर युर्च का, का लोप हो जाएगा बज जाएगा तुर् चतुर्गेय तुर, हो जाने से तूर्य तुरिया। पाद पादशब्द यदि कर्ण व्युत्पत्तिक पाद में पद्यते अनेन पाद अगर कहेंगे तदा करण विश्वादिवत कर्णकोटिवेशेय असी विश्व तैज प्राज जैसे पाद अर्थात पद्य अनेण कोटि में आ जाएंगे अभी तूरीय भी कर्ण कोटि में आ जाएगा क्योंकि आप पाद से सर्वत्र कर्ण साधन करते हैं तो तूर्य भी कर्ण कोटि में आ जाएगा तो फिर वो ज्ञेय नहीं बनेगा क्योंकि वो तो कर्ण हो गया ज्ञा अन नहीं हो गया वो ज्ञेय नहीं होगा फिर तूरीय ज्ञेय सिद्ध नहीं होगा यदि पाद शब्द सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति सर्वत्र अगर कर्म कह देंगे अर्थात ज्ञाती इति पाद तदा साधन असिधि क्योंकि सभी तो साध्य हो गए सभी कर्म हो गए ज्ञा हो गए साधन असिधि रीति आशंक्य विभज्य पाद शब्द प्रवृति प्रकटयति पाद शब्द का प्रवृत्ति अर्थात तो प्रकृति प्रत्ये भिन्न करके उसका विपत्ति दिखाना इसको दिखाते हैं प्रकटयती भगवान भाष्यकर स्वयं पाद का जो चार चार पाद हो गए चारो पाद में पाद का व्युत्पत्ति अलग अलग है दिखाते हैं भाष्य में त्रयाणाम विश्वादीना पूर्व पूर्व प्रबिलापिन तूरीय से प्रतिपत्तिरि करण साधन पाद शब्द है विश्व का तेजस में तेजस को प्राग्य में प्रभिलापन करके लय करके तूरीय का ज्ञान होता है इसलिए विश्वादीना कर्ण साधन पादशब्द विश्वादी में पादशब्द कर्ण साधन अर्थात तो पद्यते ज्ञायते अनेन इति पाद से पद्यते कर्म साधन पादशब्द पद्यते ज्ञायते जो अर्थात ज्ञान का विषय जिसको जानना है वही पाद तूर्य के लिए पादशब्द कर्म साधन टीका में कर्णसाधन करण व्युत्पत्ति का जो भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया ना कोरोना साधन पाद शब्द कोरोना व्युत्पत्ति का अर्थात कोरोना करण व्युत्पत्तिर करण व्युत्पत्ति कर्म साधन कर्म कर्मव्युत्पत्ति करण तुरी में कर्मव्युत्पत्ति कर्णपत्तिर करण से करण न करणे नण यत्रणे अथा करण विषय में विपत्ति इनके आपको बहुव्री करना होगा कत्यय को, को देख करके तो करने से बहुव्री सप्तमी व्यधिकरण होगा तो करणे अथवा ष्ठी भी हो सकता है करण से वित्पत्ति यत्र तो इस प्रकार द्वितीय मंत्र पूरा हुआ आगे आदेश निर्देषुम आदेश करने के लिए अर्थात तो निर्देश करने के लिए श्रुति निर्देश करती है चार पाद का आगे टीका में आत्मनो निरवयश्य पाद दो अपनी न उपपद्यते पाद चतुष्टयम् तु दूर उत्सारित तो संकते। है पूर्व पक्षी कह रहे हैं आगे पृष्ठ में आत्मनो निरवयश्य आत्मा तिरवय है निरव तो दो पाद ही नहीं हो पाएगा अब चार पाद कल्पना करते हैं तो दो पाद ही न उपपद्यते पाद द्वे में न उपपद्यते पाद चतुष्टयम तो दूर उपचारित तो। है ये तो दूर से भी संभव नहीं है संकते भाष्य में कथम चतुष्पात्व इतिहा चार पाद कैसे हो गया इतिहा टीका में परमाथत चतुष्पा भावे काल्पनिक उपायपेय भूत पादचतुष्ट अभिुद्धमित अभिप्रेत्य आद्य पाद्युत् परमार्थतः वास्तविक चार पाद नहीं है चतुष्पादो तो अभाव होने पर भी काल्पनिक कल्पना करते हैं क्यों करते हैं उपाय उपेयूत विश्व तेजस प्राज उपाय हो जाएंगे तूरीयपाय उपेय हो जाएगा तो उपायपेय इस प्रकार की कल्पना करके पादचतुष्ट अविद्धम कोई विरोध नहीं है इति है्रीत मन में रखे आद्य पाद्युत् प्रथम पद का कथन करते हैं मंत्र है जागरित स्थानों जागरतस्थान बहिस्प्रज सत्तांगकोन एक, विंशतिमुख स्थूल बुगैश्वानर प्रथम पाद हा। ये आत्मा का प्रथम पाद कथन होता है जागरित स्थान बहुब्री है जागरित स्थानमश आत्म तो, इस प्रकार की आत्मा को कहा जाएगा जागरित स्थान बहिष्प्रज्ञा बहिर्विषय का प्रज्ञा जागरित अवस्था में जागृत अवस्था में बहिर्विषय प्रज्ञा होता है क्योंकि जागरित का लक्षण वही कहते हैं इंद्रियर अर्थोपलब्धिर्जागरित इंद्रियों के द्वारा अर्थों का उपलब्धि होना इसी को ही जागृत कहेंगे और कहेंगे हम जागृत है किंतु तो इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं तब तो वो मनोराज्य में है तो वो अवस्था को जागृत नहीं कहा जाएगा वो तो स्वप्न में गया बहिष्प्रज और सप्तांग सात उसके अंग हैं जो जागृत अवस्था में आत्मा उसका सात अंग है सात अंग भाषा में कहेंगे चांदो के उपनिषद का आधार पर तो ये और एकोनिशति भाष्य में अंतिम पंक्ति में दे दिया मूर्धा दीय आगे चक्षुर प्राण आगे शरीर का जो बीच वाला भाग है बस्ती बस्ती अर्थात जो किडनी पाद और अग्नि ऐसे सात इसका अवैव कहेंगे और एकोनो विंशति मुख तो उसका 21 मुख होते हैं तो इक्कीस मुख अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय ये सब मुख है इसी के द्वारा तो कुछ ग्रहण करता है ये सब करता है पांच ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करता है और कर्मेंद्रिय के द्वारा कुछ पदार्थ इत्यादि का भी तो कर्मेंद्रिय हो गया और पांच हो गए प्राण ये भी इसका मुख है क्योंकि प्राण होने पर ही जाकर के क्रिया संपादन होगा तो ये भी क्रिया का साधन होने से मुख जिसके द्वारा कुछ करता है तो ये हो गया पंद्रह और चार हो गए अंतकर्ण चतु चतुष्टय मिलकर के ये उन्दीस हो गए उसका मुख स्थूल भूक स्थूल का भोग करता है स्थूल भूंगते ही थे जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थों तो का ही ग्रहण करता है सर नाम हो गया वैश्वानरह प्रथम पाद आत्मा का प्रथम पाद वैश्वानरह ये समष्टि में कहते हैं व्यष्टि में विश्व कह हैं अर्थात यहाँ मांडू उपनिषद में समष्टि व्यष्टि का भेद नहीं किया जाता है अर्थात एक ही अर्थात एक जीव पाद एक ही भाष्य में जागरित स्थान अश्य जागरित स्थान बहुब्री दिखा दिए अर्थात इसका स्थान जागरित है प्रथम पाद का स्थान यहाँ अश्य अश्य अर्थात आत्मन जागृत तो उसका एक स्थान है टीका में स्थानम इति स्थानम विषय भूतम इतर्थ आत्मनः इति अभिमान ऐसा अभिमान करता है जैसा कोई कहता है ना ये घर मेरा है तो मेरा है जब कहता है दूसरे आदमी को कुछ दिखता है संबंध उसके बीच में नहीं दिखता है किन्तु तो उस आदमी को लगता है जिस आदमी का घर है उसको लगता है कहते हैं क्या लगता है कहते इसी का नाम है कि अभिमान अभी, अभी अर्थात अभिमान से पहले सर्वदा के शब्द जोड़ते शब्द का अर्थ है कि जो नहीं है घर के साथ इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है किंतु कहता है मेरा तो इसी प्रकार की कहते हैं वैश्वान का ये जो स्थान है केवल अभिमान वो मानता है कि मैं अभी जागृत अवस्था में हूं ऐसा मानता है तो अस्य अभिमानस्य विषयभूतम् विषय ये जो अभिमान करने वाला है वैश्वान अश्य अभिमान से अभिमान का विषय हो गया जागृत अर्थात वैश्वान जागृत अवस्था के साथ अभिमान करता है मैं जागृत हूं ऐसा करता है अच्छा अभी ऐसा अवस्था में कहा गया बहिष्प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ के लिए कहते हैं टीका में प्रज्ञायास्त प्रज्ञा यावत अंतरत्व प्रसिद्ध अयुक्तम इधम विशेषण प्रज्ञा जो है वो तो अंतर है उसको बहिष्प्रज्ञा कैसे कहते अर्थात बही प्रज्ञा यश प्रज्ञा बाहर प्रज्ञा बाहर कैसे होगा पहले प्रज्ञा तो सर्वदा अंदर ही है तो प्रज्ञा शब्द से क्या कहा जाएगा कहते हैं तो प्रज्ञा शब्द से शुद्ध चैतन्य को ही कहा जाता है अगर आप थोड़ा उसमें और अविद्या का सहारा लेंगे तो प्रज्ञा शब्द से वृत्ति ज्ञान को कहा जा सकता है तो चाहे चैतन्य हो चाहे वृत्ति ज्ञान हो ये सब वही नहीं है तो आप कैसे बहिष्प्रज्ञ कहे ये शंका होने से उत्तर देते हैं भाष्य में बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा यश सबिष्प्रज्ञ आत्मन व्यतिरिक्ते आत्मा से भिन्न पदार्थे वही विषय बनाता है विषय प्रज्ञा य आत्मा को विषय नहीं करके अन्य को विषय करना ये जो प्रज्ञा है इसी को ये प्रज्ञा बाहर है कह दिया गया अर्थात तो विषय बाहर होने से प्रज्ञा को बाहर कह दिया गया बहिष्प्रज्ञा ऐसा प्रज्ञा जिसका है उसको बहिष्प्रज्ञा कह दिया जाएगा बहिष् और प्रज्ञा ये दोनों समानाधिकरण है तो प्रज्ञा का जो स्वामी हो गया वो बहिष्प्रज्ञा कह दिया गया प्रज्ञा बाहर कैसे है कितने विषय बाहर होने से प्रज्ञा को बाहर कर दिया गया ठीक है में चैतन्य लक्षणा चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा स्वरूपभूता न बाह्ये विषय प्रतिभाषते तषय अनपेक्ष जो चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा चैतन्य अर्थात शुद्ध ब्रह्म ये जो प्रज्ञा है वो स्वरूप भूता वो तो हमारा स्वरूप ही है आत्मा है वही निका को करके कोई कभी कहता है मैं घट हूं तो इसी प्रकार क्यों कहते है घट बाहर है कभी उसमें चैतन्य आत्म तत्व का वहा प्रकाशन नहीं आएगा न बाह्य विषय प्रतिभासते तस्या विषय अनपेक्षित्व आत्मा का अनुभव कोई विषय सापेक्ष होकर के नहीं होता है जब कुछ भी अनुभव नहीं है तो भी मैं हूं इस प्रकार के अनुभव है इसलिए आत्मा का अनुभव जो चैतन्य का अनुभव प्रज्ञा का अनुभव ये विषय सापेक्ष नहीं है अनपेक्ष छ तो नंबर टिप्पणी विषय को अपेक्षा कब करता है प्रज्ञा कहते जनक विधया वृत्तिरूप प्रज्ञायास्तु तद विधया तदअपेक्ष वृत्ति रूप जो प्रज्ञा है तद जनक विधेय तदअपेक्ष भी विषय अपेक्षित्व तो जो वृत्ति रूप प्रज्ञा है वो जन जनक विधया विषय को अपेक्षा करेगा क्योंकि विषय ही वृत्ति का जनक बनेगा किंतु जो आत्मरूप को चैतन्य रूप को प्रज्ञा है वो विषय निरपेक्ष है तो विषय निरपेक्ष होने से कभी विषय जो बाहर में होते हैं उसको अपेक्षा नहीं करेगा तो चैतन्य रूप प्रज्ञा कभी बाह्य होगा ही नहीं आगे टीका में बाह्य से विषयस्य से वस्तु तो अभात बाहर जो विषय है वो तो वास्तविक है ही नहीं होने से पुरोपक्षी का शंका है कि आप प्रज्ञा को बहिर् कैसे कहे आत्मचैतन्य जो प्रज्ञा है वो विषय निरपेक्ष होने से बाहर में आएगा नहीं और बाह्य विषय को अगर मानेंगे तो स्वीकार करेंगे तो भी वो तो कल्पित तो है मिथ्या है तो वो चैतन्य कैसे होगा इसलिए संभव ही नहीं है इसलिए कहा गया भाष्य में बहिर्षया एक बहिर्विषय इव प्रज्ञा अविद्याता अवभाषत तो इत्यथ बहिर्विषया इव प्रज्ञा अविद्याता बहिर्विषया इव अवभासते इस प्रकार के अनुयी लेंगे प्रज्ञा जो कि स्वरूप चैतन्य है अविद्या के चलते बहिर्विषया इव अविद्या के चलते स्वरूप चैतन्य पहले वृत्ति वृत्ति बनेगा वृत्ति बहिर्विषय वास्तविक तो कहते है बाहर तो विषय है नहीं ये विषय फिर कैसे होगा कहते हैं बहिर्विषय ईव अवभाषते चैतन्य वृत्ति को मतलब वृत्ति रूप होकर के बहिर्विषय जैसे भाषमान हो रहा है वास्तविक प्रज्ञा कभी बहिर्विषय नहीं होगा आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण विधा पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण Om shanti